ओम सहना भुनक्तो सह नव सहनो नो भुन सह वीर करवा वह तेजस्वीधतमस्त मेद शांति शांति शांति हा जी किसी को पूछना है तो कर्म को लेकर के हम विचार कर रहे हैं वेदनिष्ठ जी कहा है बैठिए बैठिए हा जी तो कर्म को लेकर के विचार किया जा रहा है अधुना कर्मणोलक्षणम कि वह तस्य द्रव्य गुणाभ्याम वैधर्म्यम उच्यते द्रव्य और गुण को बता करके अब कर्म के लक्षण को अथवा ऐसा भी कह सकते हैं द्रव्य और गुण से वैधर्म्य कर्म को बताया जा रहा है यानी कर्म का द्रव्य और गुण से वैधर्म्य बताया जा रहा है ऐसा भी कह सकते हैं अथवा कर्म का लक्षण बताया जा रहा है ये भी कह सकते हैं तो एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेशु अनपेक्षण कर्म लक्षण तो कर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं एक द्रव्यम कर्म एक द्रव्य में रहता है अनेक द्रव्यों में एक कर्म नहीं रहता है ये एक पहला लक्षण बताया फिर कहा अगुणम कर्म गुण में नहीं रहता है अथवा गुण कर्म में नहीं रहता है ऐसा भी कह सकते हैं संयोग विभागेशु अनपेक्षणम संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कर्म अनपेक्ष कारण है यानी किसी की अपेक्षा न रखते हुए सीधा कारण है एक अर्थ अथवा संयोग की उत्पत्ति करके विभाग की उत्पत्ति करके हट जाता है वहां रहना उसका अनिवार्य नहीं है यह है अनपेक्ष कारण ऐसा भी कह सकते हैं। ये कर्म का लक्षण है इसको कर्म कहते हैं देखिएगा एक द्रव्यम एकम द्रव्यम आश्रय एक द्रव्यस्य जिसका आश्रय उसको कहते हैं एक द्रव्यम कर्म वो एक द्रव्य वाला कर्म होता है तद एक द्रव्यम अर्थात एक द्रव्य वर्ती उसको कहते हैं एक द्रव्य में रहने वाला एक द्रव्य में रहने वाले को एक द्रव्य वर्ती कहते हैं एक एक, कर्म एक, द्रव्यं एक एक एकम एकम आश्रयत् न खलू अनेक द्रव्य वर्ती एक कर्म अनेक द्रव्यो में नहीं रहता है इसलिए कह रहे हैं न खलु अनेक द्रव्यवर्ती एक कर्मा एक कर्म अनेक द्रव्यो में नहीं रहता है अवयव द्रव्ये यद्वा द्रव्ये अवयवी द्रव्ये हाँ। द्रव्य यद्वा अवयव द्रव्ये खाली एक, एक, एक कर्म बहती अवयवी द्रव्य में अथवा अवयव द्रव्य में जब कर्म होंगे एक एक अशा कर्म होती एक एक कर्म ही होता है एक साथ अनेक द्रव्यों में एक कर्म नहीं होता है या अनेक अवयवों में एक कर्म नहीं होता है एक एक करके होता है एक अवयव में एक कर्म दूसरे अवयव में दूसरा कर्म ऐसा तथा परमाणु शु आद्यम कर्म अपनी एकश अनुमेयम इसलिए परमाणुओं में भी जो आद्य कर्म है प्रारंभ जब कर्म हुआ जिसके कारण से परमाणु मिलकर के कोई कार्य पदार्थ बना सूर्य चंद्र नक्षत्र ये जो दिखने वाली धरती ये जो कोई भी पदार्थ जो हमको दिखने वाला पदार्थ जो बना है ये सर्वप्रथम परमाणुओं में कर्म हुआ तो वहां पर भी एक एक कर्म हुआ एक एक परमाणु में एक एक अलग अलग कर्म हुआ ऐसा नहीं कि एक ही कर्म से सभी परमाणु इकट्ठे हो गए ये कहना चाहते हैं। उसका भी ऐसा ही अनुमान कर लेना चाहिए कि उन परमाणुओं में भी उनके एक एक परमाणु का अलग अलग कर्म हुआ है ये कहना चाहते हैं। इति कार्यद्रव्यतो वैधर्म्यम अस्ती कार्य द्रव्यम अनेक कारण द्रव्य आश्रित कार्य द्रव्य तो वैधर्म्य मस्ती कार्य द्रव्य से ये वैधर्म्य है कार्य द्रव्यम अनेक कारण द्रव्य आश्रितम कार्य द्रव्य जो है अनेक कारण द्रव्यों के आश्रित रहता है पर कर्म ऐसा नहीं कर्म जो है अनेक द्रव्यों के आश्रित नहीं रहता कर्म एक द्रव्य के आश्रित रहता है ये कार्य द्रव्य से वैधर्म्य इसका कर्म का स्पष्ट हो रहा है जी मदयाल जी, हो, हाँ जी हो रहा है और किसी को जी आपको स्पष्ट हो रहा है जी चलेंगे अगली बात है तथा गुण तो अपनी आंशिकम वैधर्म्यम गुण से भी एक आंशिक वैधर्म्य है गुणत गुण तो अपी आंशिकम वैधर्म्यम यथ क्योंकि गुण एकद्रव्याश्रितो अवयवी द्रव्याश्रित गुण जो है एक द्रव्याश्रिता द्रव्याश्रित एक द्रव्याश्रित भी रहता है वो अवयवी द्रव्याश्रिता एक अवयवी द्रव्य के आश्रित रहता है रूपादि अनेक द्रव्याश्रित और जो रूप रूप आदि गुण है वो अनेक अनेक द्रव्याश्रित भी रहते हैं मतलब कोई गुण एक द्रव्य के आश्रित भी रहता है और अनेक द्रव्य आश्रित भी रहता है जैसे कार्य द्रव्य का रूप एक ही द्रव्य के आश्रित है ठीक है ना एक ही द्रव्य हो गए और कारण द्रव्य में रूप अलग अलग हैं एक एक अवय का अपना अपना रूप हो गए ना वो तो अनेक द्रव्य आश्रित भी हो गए रूप ये कहना चाहते हैं रूपादि अनेक द्रव्याश्रिता अनेक अवयव आश्रित संयोगादि द्विवादिश्च गुण और अनेक अनेक संयोगादि संयोग विभाग ये जो होते हैं ये अनेक द्रव्याश्रित होते हैं और द्वित्वादि जो है द्वित्व यानी दो तीन चार ये जो है ये अनेक द्रव्याश्रित रहते हैं ये गुण यानी कोई गुण एक आश्रित एक द्रव्य के आश्रित भी होता है और कोई गुण अनेक द्रव्यों के आश्रित भी रहता है फिर कहा अगुणम एक द्रव्यम की व्याख्या यहां तक किया है अब कहते हैं अगुणम न गुणों यमिन तथा कर्म अविद्यमान गुणम कहते हैं न गुणः यस्मिन जिसमें गुण नहीं रहता है गुण हाँ यस्मिन न जिसमें गुण नहीं रहता है ऐसा वो कर्म है उसको कहते हैं अगुणम कर्मा कर्म कैसा है अगुण वाला है यानी जिसमें गुण नहीं रहता है तथा कर्मा अविद्यमान गुणम कर्म जिसमें गुण नहीं है अभिव्यक्त अनविव्यक्त अभिवेज्यमान गुण संपर्क यस्मिन नास्ती तत्खलु कर्मा स्पष्ट कर दिया जा रहा है अभिव्यक्त हो कोई गुण अभिव्यक्त होता है कोई अनिव्यक्त होता है और कोई अभिव्यज्यमान आगे प्रकट होने वाला होता है भविष्य में ऐसे चाहे अभिव्यक्त गुण हो अनभिव्यक्त गुण हो या भविष्य में प्रकट होने वाला गुण हो ऐसा गुणों का संपर्क यस्मिन नास्ति जिस पदार्थ में नहीं है तत्खलु कर्मा ऐसे पदार्थ को कर्म कहते ऐसा कर्म है जिसमें ना कोई गुण अभिव्यक्त हुआ है ना अभिव्यक्त होने वाला है ना अनभिव्यक्त है मतलब कर्म में ना कोई गुण है ही नहीं है तो ना अभिव्यक्त हुआ हुआ है कोई कर्म में कोई गुण दिख नहीं सकता और गुण तो है लेकिन अनभिव्यक्त है ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अब तो नहीं है लेकिन आगे जाकर के भविष्य में अभिव्यक्त होगा कोई गुण आएगा ऐसा भी नहीं कर्म इस प्रकार वाला है इति द्रव्यतो तो वैधर्म्यम विज्ञेय ये द्रव्य से वैधर्म्य है कर्म का द्रव्येषु एवं अनाभिव्यक्त अभिव्यक्त अभिव्यज्यम गुण गुनयो, गुण योगो हाँ द्रव्यो में यह स्थिति आती है कि द्रव्यो में कोई गुण अभिव्यक्त होता है कोई गुण अनभिव्यक्त है है लेकिन दिखाई नहीं देता अभिव्यक्त का मतलब दिखाई देना प्रकट अभिव्यक्त का मतलब प्रकट और अनभिव्यक्त का मतलब है गुण तो है लेकिन प्रकट नहीं है और कोई गुण है पर वो आगे अभी प्रकट नहीं होने वाला है भविष्य में प्रकट होने वाला है ये तो द्रव्यों में संभव है ऐसा लेकिन कर्म में ऐसा संभव नहीं है ये कहना चाहते हैं इसलिए गुण का योग इस रूप में द्रव्य के साथ यथार्थ बनता है परमाणु द्रव्येषु अनिव्यक्त गुणत्म उत्पन्ने अवयवी द्रव्य अभिव्यक्त गुण भाव उत्पद्यमाने चिव्यज्यम गुणवत्ता भवती तो एक बात समझा रहे हैं परमाणु द्रव्येशु जो परमाणु द्रव्य है सूक्ष्म जो द्रव्य है परमाणु है उनमें जब वो परमाणुओं की स्थिति में विद्यमान रहते हैं उस स्थिति में अनिव्यक्ति गुणवत्म तब उनमें जो गुण है वो अनिव्यक्त के रूप में अप्रकट के रूप में रहते हैं जब वो ही परमाणु मिलकर के एक अवयवी के रूप में आ जाते हैं एकत्व के रूप में आ जाते हैं सब द्रव्य मिलकर के एक अवयवी एकाई के रूप में उत्पन्न होकर के जब आते हैं तब अभिव्यक्त गुण भाव तब वहां गुण अभिव्यक्त हो जाते हैं और जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, अभी उत्पन्न नहीं हुए लेकिन आगे चलकर उत्पन्न होंगे उन उत्पन्न होने वाले पदार्थों में अभिवेज्यमान गुणवत्ता उसमें प्रकट होने का गुण है यानी आगे चल करके गुण प्रकट होगा ऐसा होगा स्पष्ट हो गया अगली बात संयोग विभागेशु अनपेक्षण गुण जो है संयोग और विभाग में अनपेक्षण वाला है अर्थात सत्कार संयोग और विभाग की उत्पत्ति में अपेक्षा न रखता हुआ कारण बनता है तो ये अपेक्षा न रखता हुआ कारण दो प्रकार से होगा एक तो संयोग की उत्पत्ति में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता है किसी अन्य कारण की अपेक्षा ना रखता हुआ कारण बनता है ये एक अर्थ है और दूसरा संयोग को उत्पन्न करके अब वहां उसको रहे ना अपेक्षित नहीं है अनपेक्ष है ना रहे संयोग बना रहेगा ये एक अनपेक्ष कारण है दोनों ले सकते हैं संयोगान विभागान च कारणम कर्म संयोग की उत्पत्ति में विभाग की उत्पत्ति में कर्म कारण बनता है कर्मजन्य संयोग विभागा क्योंकि ये संयोग विभाग जो है कर्मजन्य कर्म से ही उत्पन्न होते हैं संयोग और विभाग तथा कारणम सदअपी उनकी उत्पत्ति में कारणम सदअपि कारण होता हुआ भी बहती अनपेक्षम वो अनपेक्ष होता है अर्थात तस् अस्थिरत्वात उसके अस्थिर होने से वो ना भी रहे तो भी वहां संयोग बना रहेगा विभाग बना रहेगा ये इसका अभिप्राय इस से द्रव्य तो गुणत वैधर्म्य मस्ती ये द्रव्य से और गुण से वैधर्म्य है मतलब ऐसा द्रव्यो में नहीं हो सकता संयोग करे फिर वहां द्रव्य ना रहे ऐसा नहीं चल सकता ठीक है ना और गुणों में भी ऐसा नहीं है गुण किसी का कारण बने और फिर वहां वो गुण ना रहे ऐसा भी नहीं हो सकता द्रव्य की उत्पत्ति में गुण कारण बनता है द्रव्य की उत्पत्ति में गुण कारण बनता है पर वो वह ना रहे ऐसा नहीं चलेगा उसको रहना पड़ेगा इसका उदाहरण बता सकते हैं आप सुषमा जी गुण द्रव्य की उत्पत्ति में कारण बन रहा है और वो गुण वहां ना रहे तो द्रव्य वो कार्य नहीं रह पाएगा क्या आप कहना चाहते हैं मतलब किसी कार्य की उत्पत्ति हुई है ठीक है ना कर्म हुआ कार्य हो गया अब वो कार्य जहां पर है उस कार्य की उत्पत्ति में गुण कारण बना है अगर वो गुण ना रहे तो कार्य उस रूप में नहीं रहेगा इसका क्या उदाहरण है उत्पन्न हो गया हो हाँ। तो ठीक है वो ना हो तो ये कार्य नहीं बनता प्रश्न है कि ये जो कार्य उत्पन्न हुआ है ठीक है ना ये कार्य जो उत्पन्न हुआ है अगर ये कार्य इसको बनाए रखना है तो वह कारण का रहना जरूरी है वो वो कौन सा कारण है जिसका रहना जरूरी है भुलाल जी कारण द्रव्य नहीं उत्पन्न क्या हुआ है जैसे से बड़ा हुआ। जी। तो, तो द्रव्य की बात कर रहे आप मेरा प्रश्न द्रव्य पर नहीं है कि कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है तो कार्य द्रव्य तभी बना रहेगा जब तक कारण द्रव्य वहां पर बना रहेगा प्रश्न ये नहीं है प्रश्न है गुण कोई गुण किसी कार्य को उत्पन्न करता है उसको उत्पन्न कर दिया है तो वो गुण वहां कारण के रूप में अगर ना रहे तो जो उत्पन्न हुआ कार्य है वो नहीं रहेगा आपको पता है हाँ जी आप बताइए नहीं आप नहीं वो वो बात बताइए कि कार्य क्या है और वहां कौन सा गुण है जिस कारण किस गुण के कारण कार्य उत्पन्न हुआ है वो आपको बताना है नहीं बता रहे हाँ जी जैसे वस्त्र बनाते है तो में जो उसमें कारण में, में, तो में, में वो रूप नहीं हो तो कार्य में नहीं रहेगा ये एक उदाहरण है और भी बता सकते हैं हाँ जी आप आप आपको यही बताना था अच्छा ठीक है ये एक जैसा है कोई भिन्न चीज बताइए सुमा जी हा जी आप बताइए हाँ इससे अलग तो बहुत सरल है कौन और हाँ जी नहीं हाँ नहीं आप तो बता सकते हैं माता जी नहीं देखिए बहुत सारे इन्होंने कपड़े का उदाहरण दिया ना बहुत सारे बहुत सारे तंतु आपस में मिले संयोग हुआ उस संयोग के कारण से एक कपड़ा बना है इस कपड़े की उत्पत्ति में कारण कौन है संयोग संयोग नहीं रहेगा ना तो कपड़ा नहीं रहेगा तो संयोग क्या है गुण संयोग गुण से कपड़ा रूपी कार्य की उत्पत्ति हुई है ये जो कार्य है तभी तक बना रहेगा जब तक वो संयोग में रहे संयोग के कहटते ही कपड़ा नहीं रहेगा तो, रहे तो गुनी तो बता रहा हूं मैं गुनी तो बता रहा हूं संयोग गुण है ना संयोग गुण ने किसी कार्य को उत्पन्न किया वो कार्य कोई भी हो सकता है वो कार्य रूप भी हो सकता है वो कार्य द्रव्य भी हो सकता है समझ में आ रहा है ना कार्य बोला है मैंने गुण ने कोई भी गुण किसी कार्य को उत्पन्न किया वो कार्य कोई भी हो सकता है ना पर उत्पन्न करने वाला गुण होना चाहिए क्योंकि उस गुण के संयोग के बिना ये कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता पकड़ में आ रहा है अगर वो गुण नहीं होता संयोग गुण तो ये कपड़ा नहीं बन सकता कपड़ा बनने के पीछे संयोग जो है बहुत बड़ा कारण है कारण तीन प्रकार के होते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है बिना तंतुओं के ये कपड़ा नहीं बन सकता ठीक है वो तो कारण हो गया ठीक है ना बिना बनाने वाले के कपड़ा नहीं बन सकता वो निमित्त कारण हो गया ठीक है ना बिना संयोग के कपड़ा नहीं बन सकता इसलिए वो असमवाय कारण है तो था नहीं नहीं उन्होंने जो बताया वो इस, उन, उनका कहता नहीं इस कपड़े में जो रूप आया है ये रूप कार्य है किसका कार्य है तंतुओं में रहने वाले रूप का तो वो अगर तंतुओं में वो रूप नहीं रहेगा तो इसमें कार्य में भी रूप नहीं रहेगा ठीक ही बताए उन्होंने तो रूप का मैं केवल गुण का पूछा गुण कोई भी बता सकते हो ना जो गुण किसी कार्य को उत्पन्न कर सके आप संयोग को भी बता सकते विभाग को भी बता सकते रूप को भी बता सकते किसी भी गुण को भी बता सकते जो गुण किसी कार्य को उत्पन्न करता हो चलिए आगे बढ़े कहां तक पहुंचे इति द्रव्य तो गुणत वैधर्म्य यही यहीं पर हा ये कहते हैं तस्य तस्तिर द्रव्य तो गुणत वैधर्म अस्ती द्रव्य गुणेन चपेक्षा स्थातव्य उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि द्रव्येन द्रव्य गुन के द्वारा गुणेन गुण के द्वारा स्व अपने कार्य को अपेक्षा अपने कार्य की अपेक्षा रखते हुए स्थातव्यम उनको रहना ही पड़ता है मतलब यानी द्रव्य को और गुण को अपनी कार्य की अपेक्षा रखते हुए उसको वहां रहना ही पड़ता है लेकिन कर्म को वहां रहने की अपेक्षा नहीं रहती इसलिए ये द्रव्य और गुण से इनका वैधर्म्य है तथा तस्य संयोगा विभागा कार्याणी तस् उस कर्म के संयोग और विभाग कार्य हैं। इत्यपि वैधर्म्यम ताभ्या कर्म लक्षण विज्ञेय को कहते हैं तस् संयोग विभागा कार्याणी उस कर्म के संयोग विभाग ये कार्य हैं इतपि वैधर्म्यम ये भी एक वैधर्म्य है क्योंकि कर्म जो है संयोग और विभाग को उत्पन्न करते हैं ये गुण का गुण से वैधर्म्य है इतपि वैधर्म्यम ताभ्याम ताभ्याम द्रव्य गुणाभ्याम द्रव्य और गुण से ये वैधर्मी है कर्म का क्योंकि कर्म जो है संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है जी।, जी हमेशा जब भी जो संयोग विभाग इसे तो कर्म के कारण कारण से से ही होगा हाँ जी से इस एक गुण में बताए ना संयोग विभागेश अकारणम अकारम अनापेक्षा उदाहरण उसके कारण कारण कारण जो है जो है है दूध फटता तो कर्म के कर्म है और उसके गुण के गुण मतलब आप क्या कहना चाहते हैं दूध में वो वहाँ तो गुणांतर की उत्पत्ति हो रही है हाँ। तो गुण से गुण उत्पन्न होता ही है इसमें कोई आपत्ति नहीं है कर्म एक कर्म अलग है गुण अलग है आप उदाहरण दे रहे गुण का और प्रश्न आपका है कर्म का पकड़ में आ रहे ना दोनों में अंतर है आप तो गुण से गुण उत्पन्न होने की बात कर रहे हो वहां पर नींबू से नींबू से वहां पर दूध फट रहा है ठीक है ना यानी आप ये कहना चाहते हैं वो जो रस है रस गुण से वो परिवर्तन हो रहा है ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं है गुण गुण को उत्पन्न करते हैं द्रव्य द्रवी को उत्पन्न करते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ जी संयोग हाँ जी हाँ जी संयोग विभाग से ये भेद है मतलब नहीं करते नहीं तो करते जो मिलते हैं वो कर्म के कारण से संयोग जो होता है वो कर्म से होता है हमें हम कह ही नहीं, तो तो नहीं रहे बिना उसके संयोग होगा संयोग द्रव्यों में ही होता है लेकिन संयोग उत्पन्न करने वाला क्या है कर्म कर्म भी है साथ से द्रव्य कर्म सहयोग हो होता है कर्म तो है आप ये कह रहे हैं कर्म कर्म हो रहा है है अब एक बात बताइए द्रव्य है आपने अपने आप मिल सकते हैं नहीं।, नहीं मिल सकते ना तो उसको मिलाने वाला कौन है तो फिर हम यही तो कहना चाह रहे हैं स्वामी जी जो तो द्रव्य है कर्म अपने आप सकता है जब द्रव्य ना हो कोई आपत्ति नहीं है कारण है हम भी मान रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ जो कारण है संयोग का कारण कर्म है असमवाय कारण के रूप में ठीक है ना और द्रव्य है समवाय के रूप में कारण है उस संयोग का जो का, कारण है वो द्रव्य है समवाय रूप में उसके कारणत्व का हम निषेध थोड़ा कर रहे हैं हम तो असमवाय कारणत्व को बता रहे हैं हाँ जी संयोग विभाग में कर्मी कारण होगा हाँ जी हो कारण वो समवाही कारण है उसके कारणत्व तो कम निषेध नहीं क्योंकि आ, संयोग बिना द्रव्य के नहीं रह सकता बिल्कुल ठीक बात है इसलिए तो उसको समवायी कारण मानते हैं क्योंकि द्रव्य में ही रह रहा है वो संयोग इसलिए उसको समवाही कारण है लेकिन संयोग के पीछे और भी तो कारण बनते हैं ना वो असमवाय कारण कौन है वो कर्म है बिना कर्म के संयोग नहीं होता इसलिए वो असंवा कारण है ये बात आपने बता द्रव्य अस्त्रित्व परमाणु है तो एक रूप है द्रव्य अलग अलग है तो रूप तो तो हर में अलग अलग है हाँ जी एक द्रव्य एक रूप हुआ ना अनेक द्रव्य में तुम नहीं हुआ प्रत्येक द्रव्य का रूप अलग भिन्न भिन्न है तो वहां भी उदाहरण तो अच्छा अच्छा अच्छा आप ये कहना चाहते हैं ठीक है ठीक है? है तो मैंने एक गुण अनेक द्रव्य में रहता है तो वो संख्या को ले सकते हैं, संख्या, संयोग को ले सकते विभाग को ले सकते विभाग जो है अनेक में रहता है संयोग अनेक में रहता है द्वित्वादी संख्या अनेक में रहता है ये ले लीजिए मेरे कोई दिक्कत नहीं ठीक बात है आपकी मानता हूं आपकी बात और अच्छा आपने जो बात कही ना गुण को लेकर के गोत को भी गुण मानना चाहिए नहीं बन सकता तो नहीं, गटेगा। नहीं नहीं घटेगा ना वहां पर क्योंकि जो गुण है एक तो द्रव्याश्रय ही होने मात्र से वो गुण नहीं हो सकता जा, जाति का जो सामान्य का जो लक्षण है ना वो है आ, अनिवृत्ति अनिवृत्ति के कारण से होता है यानी सब में एक ही अनिवृत्त रहता है सब में एक ही अनुवृत्ति रहता है इसलिए उसको सामान्य कहा वो अलग ही पदार्थ है और यह गुण जो है सब में अनुवृत्त नहीं रहता अलग अलग गुण होते हैं इसलिए गुण की परिभाषा में आ, आ, आता ही नहीं है सामान्य बस इतना वेद के कारण से तो अलग है वो अगर ये वेद नहीं करते आप तो फिर तो उसको गुण मानेंगे आप इस ये भेद ही तो उसको गुण गुण से अलग कर रहा है क्योंकि गोतव यानी इसमें गोपना है इसमें गोपना है सभी गायों में अनवृत्ति रूप में एक ही रह रहा है ठीक है ना एक ही रह रहा है पर गुण ऐसा नहीं है एक ही गुण सब में नहीं रहता है मतलब वही गुण सभी में रहता हो ऐसा नहीं होता है गुण तो अलग अलग होते हैं पर सामान्य एक ही होता है अलग अलग नहीं होते यही बहुत बड़ा अंतर करता है गुण से नहीं लेना है, है।, है। ना नहीं करता इतने मात्र से नहीं हो सकता ना गुण यही तो मैं कहना चाह रहे हैं पहले इस बात इसमें से एक भी नहीं लागू हो रहा है तो वो गुण नहीं कहला सकता गुण अनेक होते हैं गो तो एक होता है नहीं, नहीं यहां नहीं दिया है उसमें कोई बात नहीं यहाँ सारे दिए हैं सामान्य लक्षण देने की कोई जरूरत नहीं विशेषी लक्षण देते हैं विशेष लक्षण में वो घटित ही नहीं होता है इसलिए उसको जाति को गुण से पृथक माना है सूत्र की दृष्टि से देखें तो देखिये सूत्र नहीं हो सकता सूत्र की दृष्टि से अब अव्यापी तब हो सकता है जब वो यहां पर लागू हो सकता हो केवल इतने कहने से ये नहीं बनेगा कि अगुणवान होने मात्र से वो उसको गुण माना जाए ऐसा नहीं होता तीनों सब है तो हाँ। सिर्फ तो भी द्रव्यस्त है रूप गुण है गुण को उत्पन्न नहीं करता सिर्फ गौतम उत्पादन नहीं करता गुत्व जिससे रूप सयुक्त विभाग में कारण होता है कारण होता है। इस प्रकार जो है हाँ तो गोत को सापेक्ष कारण बताइए सापेक्ष कारण होता है ये बताइए ठीक है जैसे ये गुण या सापेक्ष कारण होता है ऐसे गोत को सापेक्ष कारण बताइए कि गोत् कहा सापेक्ष कारण होता है सापेक्ष कारण बताइए जैसे गुण यहाँ गुण है ना ऐसे गोत किसी के सापेक्ष कारण बनता हो ये बताइए कोई बन ही नहीं सकता ना सापेक्ष कारण बनता है और ना ही वो गुण एक है गुण तो अनेक होते हैं ठीक है ना और गोत्र तो अनेक नहीं होता गोत्र तो एक ही होता है जो जो ठीक है उसको यहाँ जब लागू नहीं हो रहा नियम में जब बात आप इसमें रहे हैं कि ही होता। इसे तो सभी रूपों में ऐसे ही होता है कि श्वेत है तो जहाँ जहाँ श्वेत है वो जैसा ही है नहीं अलग अलग है अलग अलग वो उस तरह का अलग है किस तरह किस तरह का अलग नहीं इस तरह का जहाँ जहाँ रूप होगा वो एक जैसे ही न इस तरह का एक जैसा होना अलग एक होना अलग इस बात को समझना क्योंकि वो एक नहीं है एक जैसे है एक जैसे का मतलब है एक समान होते हुए भी अलग अलग है और यहाँ गोत अलग अलग नहीं है गोत तो एक ही होता है इस बात को समझ लेना पकड़ में आ रहा है ना आपको गोत का मतलब है गायपना जैसे मनुष्य मनुष्य में मनुष्यपना होता है ना ऐसे गोत में गोत गोपना है मतलब यहाँ हमारे हमारी गो, गौशाला में तीस गायें हैं, उन तीस गायों में गोत है गोपना है एक ही है गोपना अलग अलग नहीं है ठीक है ना पर ये श्वेत गुण जो है अलग अलग है एक थोड़े हैं इसलिए गुण और गोत मतलब गुण अलग है और गुणत्व अलग है इसलिए वो इस लक्षण में नहीं आ सकता चलिएगा आगे बढ़े हम अगुणम का मतलब है यहां ये कहना चाह रहे हैं कर्म में गुण नहीं रहता अथवा गुण में कर्म नहीं रहता जिस कर्म में गुण नहीं रहता है ऐसे कर्म को अगुण कहते जिस कर्म में गुण नहीं रहता है उसको अगुणम कर्म कहते अगुण वाला कर्म सूत्रार्थ हो गया इसका लिख लीजिएगा कर्म अर्थ हो गया आगे बढ़िए नहीं।, नहीं हुआ तो लिख लीजिएगा जी जी सापेक्ष और अनपेक्ष।, अनपेक्ष का मतलब है किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता किसी दूसरे कारण की अपेक्षा जो नहीं रखता उसको कहते अनपेक्ष जैसे संयोग को उत्पन्न करना है संयोग को उत्पन्न करने के लिए कर्म को किसी और कारण की अपेक्षा नहीं है खुद अपने आप अपने बल पर संयोग को उत्पन्न करता है ठीक है ना अपने बल पर उत्पन्न करता है और इसको अनपेक्षक कहते हैं यानी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करने में अनपेक्ष कारण है ठीक है ना ईश्वर सृष्टि को बनाता है किसी का सहयोग नहीं लेता किसी का मतलब किसी अन्य कर्ता का सहयोग नहीं लेता है खुद अपने आप ही करता है उसको कहते हैं अनपेक्ष कारण है इस रूप में ले लीजिएगा अनपेक्ष का मतलब सापेक्ष का मतलब यहां ये अर्थ है सीधा कारण नहीं है परंपरा से कारण है सापेक्ष का मतलब सीधा सीधा कारण नहीं है परंपरा से कारण है मकान को अभी यजशाला का रेनोवेशन हुआ है मतलब इसको क्या बोलते हैं पुनर हो पुन, नहीं नवीकरण हाँ नवी नवीनीकरण हा, नवीनीकरण हुआ तो रेनोवेशन जो हुआ है तो इसके लिए बहुत ईटे चाहिए था और मिट्टी भी चाहिए था चाहिए था तो मिट्टी को गधे ने भी लाया यहाँ यधिशाला के बीच में जो खाली जगह है ना उसमें बहुत सारी मिट्टी डाली गई तो उस मिट्टी को डालने वाले गधे थे यहां बहुत सारे गधे आए थे वो मिट्टी को डो डो करके उससे दलवा दिया गधा भी कारण है पर सीधा कारण नहीं है उसके रेनोवेशन में ठीक है ना रेनोवेशन में सीधा कारण क्या है मिट्टी है मिट्टी है सीमेंट है जो भी उसमें लगा है रॉ मटेरियल जो भी लगा है वो सीधा कारण है और मेस्त्री जो लगे थे वो सीधा कारण है उसके बनने में ऐसे गधा भी कारण है पर वो सीधा सीधा कारण नहीं है थोड़ा दूर का कारण है ऐसा तो यहां सापेक्ष का मतलब यहां वो अर्थ है जैसे मैंने अपने हाथ में पुस्तक लिया तो हाथ का और पुस्तक का संयोग है यहां पर अब ये संयोग इस संयोग को उत्पन्न कर रहा है हाथ और पुस्तक का संयोग है ना अब ये जो संयोग है अब ये संयोग दूसरे संयोग को उत्पन्न हुआ अब इस संयोग में यह जो संयोग है सीधा कारण नहीं है परंपरा से कारण है सीधा कारण तो कर्म है कर्म ने संयोग उत्पन्न किया वहां पर पर यह संयोग ना हो तो यहां संयोग नहीं हो सकता पर सीधा नहीं है यह इसका मतलब है सापेक्ष कारण अपरोक्ष कारण संबंध चले गए सूत्रार्थ लिख लीजिएगा कर्म एक द्रव्य आश्रित होता है कर्म एक द्रव्य आश्रित होता है हाजी क्या जी तो कोई बात नहीं जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेंगे कर्म एक द्रव्य आश्रित होता है कर्म गुण को धारण नहीं करता है कर्म गुण को धारण नहीं करता है संयोग और विभाग की उत्पत्ति में संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कर्म संयोग विभाग की उत्पत्ति में कर्म किसी अन्य कारण को किसी अन्य कारण की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र कारण होता है ठीक है। द्रव्य गुण कर्म नाम लक्षण यद्वा अन्योन्यतः तम अतः अधुना उत्तर एव कार्य कार्यत्वे साध्यम्यम आह द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के लक्षणों को यद्वा अथवा अन्योन्यतः तेजामत उन तीनों के परस्पर वैधर्म्य को बता करके तीनों के लक्षण बता करके ऐसा भी कह सकते हैं अथवा तीनों के परस्पर वैधर्म्य को बता करके अधुना अब तेजाव त्रयाणम उन्हीं तीनों का उन्हीं तीनों पदार्थों का यानी द्रव्य गुण कर्म का कार्य कार्य में तीनों के कार्यत्व में कारण साध्यम आह कारण साध्यर्म को बताया जाता है पकड़ में आ रहा है तीनों के कार्य की उत्पत्ति में कारणों का समानता कारणों की समानता को बताया जाता है सूत्र बोलिएगा द्रव्य गुण कर्म द्रव्यम कारणम्र सामान्यम, सामान्यम। भाष्य को देखिएगा क्या कहता है द्रव्य गुण कर्म नाम त्रयाणाम कारणम इति द्रव्य की उत्पत्ति में गुण की उत्पत्ति में कर्म की उत्पत्ति में इन तीनों की उत्पत्ति में द्रव्यम द्रव्य बराबर कारण बनता है द्रव्य की उत्पत्ति में भी द्रव्य कारण है गुण की उत्पत्ति में भी द्रव्य कारण है और कर्म की उत्पत्ति में भी द्रव्य कारण है ये बात कही जा रही है। तेजाम कार्यत्व आप साध्यम्य मस्ती तेषा उन तीनों के कार्य के रूप में प्राप्त हुयों का ये साध्यर्म्य है यथा उदाहरण से <laughs> समझाया जा रहा है यथा कार्य द्रव्याणी कारण द्रव्यम कार्य कार्यद्रव्या ये जो कार्य द्रव्य है ये कारण द्रव्यम आश्रय कार्य द्र... कारण द्रव्य के आश्रय में रहते हैं यानी कारण द्रव्य का आश्रय लेते हैं तथा च अपि ची तद्द्रयती गुण भी द्रव्य का आश्रय लेते हैं और कर्मा कर्म भी द्रव्य के आश्रय लेते हैं तेषा त्रयाणाम उन तीनों का तस् समवाय कारण उस द्रव्य का समवायि कारण होने से उन तीनों का समवाय कारण द्रव्य होने से वो द्रव्य उन तीनों का आश्रय है आश्रय द्रव्य है त्रयाणाम समवायि कारणम विवेक त्रयाणाम तीनों का ही द्रव्य समवाय कारण होता है ऐसा विवेक कर लेना चाहिए स्पष्ट हो गए जी तो सूत्रार्थ हा जी द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्यम कारणम सूत्रार्थ लिखिएगा द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों का इन तीनों का समान रूप से इन तीनों का समान रूप से द्रव्य कारण होता है अगर आपके मन में प्रश्न आ जाए कौन सा कारण होता है तो समवायिक कारण होता है ऐसा द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का समान रूप से द्रव्य समवाय कारण होता है यह स्पष्टीकरण ब्रैकेट में लिख सकते आप तो जी हाँ जी हाँ जी द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का समान रूप से द्रव्य कारण होता है आगे बढ़िए गुणश्च खलु अब गुण के बारे में बता रहे हैं द्रव्य के बारे में बताए तो गुण के बारे में गुणश्च खलु गुण कैसा होता है तो कहते हैं बोलिए उभय था, था। गुण गुण दोनों प्रकार का होता है जी नीचे, नीचे वो क्या है कि ये चंद्रकांत भाष्य पाठ समीचीन ये ये जो उबैथा गुण जो पाठ है ये चंद्रकांत भाष्य के अनुसार है और यही समीचीन है यही यथार्थ है अन्यत्रस्तु तथा गुण दूसरे लोगों ने तथा गुना पाठ पढ़ा है यदि एवं सियात यदि तथा गुना ऐसा पाठ मान लेते हैं तर्री तब पूर्वम सूत्रम जो पहले वाला सूत्र है उसी में इसको जोड़ देते हैं अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ठीक है ना तो वो सूत्र कैसे बनता द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण कारणम सामान्यम ऐसा पढ़ देते हैं इति इत्येव, एवं सियात ऐसा सूत्र बनता पर तथा गुना ये नहीं है इसलिए उभैथा गुना है यही उचित है ये इनका कथन है क्योंकि उबैथा में बनता भी ये कारण नहीं भी बनता है ये अर्थ निकलता है तथा गुना में कारण बनता है यही निकलता है अगर कारण बनता यही निकलता है तो उसी सूत्र के साथ जोड़ देते केवल एक द्रव्य के साथ गुण दो अक्षर होता अब दो अक्षर के बाद स्थान में यहाँ पर चार अक्षर है जब दो अक्षर से काम चल सकता हो तो चार अक्षर क्यों रखें चार अक्षर तो बहुत होता है एक अक्षर भी बहुत बहुत बड़ा माना जाता है या तो चार अक्षर है हाँ जी बाश्य देखिए गुण द्रव्य गुण गुना कर्मणाम गुण कारणम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का गुण समान रूप से कारण बनता है परंतु कैसे बनता है उभयथा उभयता, उभयता दृश्यते दोनों प्रकार से होता है क्वचित गुणो भवती कारणम सामान्यम कश्चन गुणो कहते हैं क्वचित गुणो भवती कारणम कहीं गुण कारण बनता है तीनों का समान रूप से पर कश्चन गुना कोई कोई गुण नवती कारण नहीं भी होता पकड़ में आ यथा अब उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि कहा बनता है और कहा नहीं बनता है तत्र इस में जैसे कि अवयवा संयोगो अवयवा अवयवी द्रव्यस्य असमवाय कारण भवति कहते हैं जैसे अवयवा नाम संयोग अवयवों का जो संयोग गुण है वह संयोग गुण अवयवी द्रव्य के असंवायी कारण के रूप में रहता है यह कारण बन रहा है द्रव्य का कारण बन रहा है परंतु रूपादि रूपाधिगुणों न कारणम बहुत रूपादि रूपाधिगुण कारण नहीं बनता है उसका परंतु रूपाधिगुना न कारणम बहती द्रव्य से द्रव्य का रूपाधिगुण कारण नहीं है यहां पर संयोग तो कारण है लेकिन रूप आदिगुण नहीं है असमवाई कारण के रूपादी यहाँ असमवाई कारण नहीं है ना जो द्रव्य की उत्पत्ति हुई है उस द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग तो कारण है पर पर रूप गुण कारण नहीं है द्रव्य की, की उत्पत्ति में रूप की उत्पत्ति में भले बन जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है द्रव्य की उत्पत्ति में यह गुण कारण नहीं है क्या जो वस्त्र उत्पन्न हुआ है है। उसका कारण रूप है। ना मैंने ऐसे नहीं बता रूप बताया तंतु रूप को वस्त्र में आने वाले रूप का कारण बताया तं... आ, पट का कारण नहीं बताया वस्त्र का कारण नहीं बताया उसको तंतु रूप को वस्त्र का कारण कैसे बता सकता हूं मैं तो आप देख लेना जो हाँ जी आप ये कहना चाह रहे हैं वस्त्र का असमवाय कारण तंतु रूप है ऐसा बताना चाह रहा था आप जो लिखा उसमें देख लेना ऐसा कभी ना मैंने बताया ना लिखा हुआ ऐसा है वहां लिखा हुआ यह है वस्त्र में जो रूप गुण हैं उस रूप गुण का असमवाह कारण तंतुओं में रहने वाला रूप गुण है ऐसा बताया है। तो फिर यहाँ ऐसा थोड़ा है तो वो भी पर जो उसका कौन जब पूछा था, तो वो आपने का बताया। ना बिल्कुल नहीं बताया था। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ अभी भी वही कहना चाह रहा हूँ इतनी बात बोलने के बाद भी मैं यही कह रहा हूं वस्त्र का कारण तंतु का रूप असमवाई कारण ऐसा मैं कैसे बता सकता हूं ये आप समझ रहे उल्टा ठीक है आपको अभी पकड़ में आ रहा है क्या है क्या ठीक है क्या, क्या पकड़ में आ रहा है आपका ऐसे ही बोल रहे हो क्यों नहीं बनता बताइए वस्त्र का असमवाही कारण क्यों नहीं बनता है नहीं क्योंकि रूपगुण ना भी हो ना तो भी द्रव्य तो बनेगा ही क्योंकि द्रव्य के बनने में मतलब वस्त्र के बनने में संयोग कारण है वहां पर द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग है वहां असमवाय कारण वस्त्र की उत्पत्ति में असमवाय कारण द्रव्य द्रव, संयोग है और उस द्रव्य में जो रूप आया है उस रूप का असमवाय कारण रूप है ऐसा तो यहां जो कहना चाह रहे हैं द्रव्य का असमवाय कारण संयोग है उस द्रव्य का असमवाय कारण रूप नहीं है यहां पर यह कहना चाह रहे हैं स्पष्ट हो गया आगे चलिए रूपादि रूपाधिगुना अब देखिएगा अवय अवयवा नाम रूपाधिगुना अवयवी द्रव्यस्य रूपादि रूपाधिगुण कारणं भवति अब दूसरी बात कह रहे हैं अवयवा नाम रूपादि गुणा अवय में रहने वाले रूप स्पर्श आदि जो गुण हैं वो गुण अवयवी द्रव्य में स्थित रूपादि के गुणों का कारण तो बनता है परंतु परंतु संख्यादि संख्या अवयगत अवयवी द्रव्य संख्या गुण से न कारण भवती ये कह रहे हैं परंतु संख्यादि गुणा जो संख्या है संख्या गुण है संख्यागुण को ले लीजिए संख्या गुण अवयगत जो कि अवय में रहने वाला संख्या गुण है वो अवयवी संख्या गुण न कारण बहुत अवयवी रहने वाले संख्या गुण का कारण नहीं है वहां अलग अलग संख्या है ठीक है ना अवय में बहुत सारे संख्या गुण है ना वो यहां कारण नहीं है अवयवों में जो संख्या गुण है वह अवयमी रहने वाले संख्या का कारण नहीं है ये कहना चाह रहे हैं। हाजी तो, तो तंतु ले लीजिएगा ना तंतुओं में बहुत सारी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं जो है ना अवय पट में कारण नहीं है एक द्रव्य जो उत्पन्न हुआ है वो जो एक संख्या वहां पर आया है वो एक संख्या वो अवयव में रहने वाले अलग अलग जो संख्या है वो कारण नहीं यहाँ पर ठीक है फिर देखिए अवय अवक्षेपण अवक्षेपनादि कर्मनो कारणम, गुरुत्वादि गुरुत्वादिगुणो बवती परंतु रूपादिगुण तत्र न कारणम एक और बात कही जा रहे है अवक्षेपनादि कर्मना जो अवक्षेपन कर्म होता है अवक्षेपन का मतलब गिरना ऊपर से नीचे जो गिरना हो रहा है नीचे गिरने रूपी कर्म का जो कारण है वो गुरुत्वादि गुणवती गुरुत्व गुण हो सकता है अथवा वेग गुण हो सकता है आदि शब्द से वेग गुण को ले सकते हैं आप वो कारण है परंतु रूपाधि गुण कारण नहीं है रूप स्पर्श ये कारण नहीं है कि नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसमें रूप है ये कारण नहीं है नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसमें स्पर्श है ये कारण नहीं है नीचे जो गिर रहा है उसका कारण गुरुत्व हो सकता है या वेग हो सकता है तदत्र प्रसंगे गुण असमवाय कारण बहती तो इन सभी प्रसंगों में गुण यहासवाय कारण होता है जो भी गुण कारण बन रहा है वो सारा गुण जो है असमवाय कारण के रूप में कारण बनता है अंत में कहते हैं शंकर मिश्र जय नारायण सूत्र अन्यथा व्याख्यातम सूत्र की बात पूरी हो गई है अब दूसरी बात कह रहे हैं शंकर मिश्र एक व्याख्याकार हुए है और जय नारायण भी एक व्याख्याकार हुए है इन सूत्रों का इन दोनों ने सूत्र अन्य व्याख्यातम सूत्र की व्याख्या गलत की है उभयथा स्थाने तथा शब्दम आश्रित उभयथा के स्थान में तथा शब्द का आश्रय लेकर के उन्होंने व्याख्या किया है ये व्याख्या गलत की है ऐसा उनका कथन है और इसी के अनुसार उदयवीर जी ने भी तथा गुना ही कहा है तथा गुना कहा है तो तथागुना कहकर व्याख्या करना वो उचित नहीं है ऐसा इनका कथन है क्यों उचित नहीं है उसका साधन समाधान बता दिया आगे बढ़े समय क्या हो गया नहीं तीन बीस है दस मिनट है कर्म विषय खलु उच्चते द्रव्य के बारे में गुण के बारे में बता करके अब कहते हैं कर्म विषय खलु उच्चते कर्म के बारे में कहा जाता है बोलेगा संयोग विभाग वेगा नाम कर्म समानम भाष्य को देखिएगा भाष्य क्या कहता है विभक्ता नाम पृथक भूता नाम सहभाव संयोग संयोग किसको कहते हैं संयोग की परिभाषा कर रहे हैं विभक्ता नाम जो विभक्त है अर्थात पृथक भूता नाम जो अलग अलग है जो अलग अलग है विभक्त है पृथक पृथक है उनका सहभाव उनका एक साथ होना इसी का नाम संयोग है संयुक्ता नाम पृथक भाव हो विभाग इसका विपरीत कर दो जो संयुक्त हैं, इकट्ठे हैं है, उनको अलग करने का नाम विभाग है फिर कहते हैं स्वभाव प्रतिबंध का बलम वेग वेग किसको कहते हैं तो कहते हैं स्वभाव प्रतिबंधक बलम स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव को रोकने वाला प्रबंधक बल को वेग कहते हैं यानी स्वभाव को रोकने वाले बल को वेग कहते हैं वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव को रोकने वाला होता है बल ऐसा बल होता है उसके स्वभाव को प्रतिबंधक है रोकने वाला होता है उसको वेग कहते हैं जैसे मेरा आंख है इसका स्वभाव क्या है अब ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा इसके यह स्वभाव है ठीक है ना अब मैं इसको इसमें वेग देता हूं इसके स्वभाव से विरुद्ध इसमें कुछ ऐसा भाव उत्पन्न कर रहा हूं ये है वेग स्वभाव प्रतिबंधक बलम स्वभाव के विपरीत बल को वेग कहते हैं जी। हाजी जी। मतलब उसका स्वभाव है सामान्य है जैसा है जैसे कोई ये वस्तु का क्या स्वभाव है जैसे स्थिर है तो स्थिर स्वभाव है अब उसके स्वाभाविक को हम हम रोक रहे हैं किसी बल से उस उस किसी बल से इसके स्वभाव को हम रोक रहे हैं ना रोकने मतलब इसका मतलब है जैसी स्थिति में उसके विरुद्ध हम कर रहे हैं ना इसमें इसमें एक ऐसा बल ला रहे है उसके स्वभाव से विरुद्ध अगर स्थिर है उसके स्थिर स्वभाव के विरुद्ध बल को हम इसमें उत्पन्न कर रहे हैं इसका नाम वेग है ऐसा रोक दिया तो वहाँ पर भी वेग है बल है वहां पर भी बल है उसके विरुद्ध चलने वाले स्वभाव के विपरीत बल दे रहे हैं उसका नाम भी वेग है तो गति गति करने वेग एक बल है गति तो कर्म है पहले इस बात को समझ लेना जिसको गति कह रहे हैं वो कर्म है कर्म अलग है और गुण अलग है वेग तो गुण गुण है है हाँ जी हाँ जी वेग तो है। तो ये जो वेग है ये वेग को बल शब्द से प्रस्तुत कर रहे हैं बल पर वो कैसा बल है वस्तु के स्वभाव से विरुद्ध बल है इसी का नाम वेग है जो रोकने वाला, वाला पदार्थ है ना वो रोकने वाले पदार्थ में वहां वेग उत्पन्न किया है तभी वो रोक पा रहे है। नहीं तो रोक ही नहीं सकता पकड़ में आ रहा है मान लीजिए कोई तीर आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ कोई पदार्थ है वो रोक रहा है उसको वो वेग उत्पन्न करके ही रोक रहा है उसको नहीं तो फिर वो टकराते अट जाना चाहिए उसको अटता नहीं है उसमें एक ऐसा बल है जो रोकता है।, तो ऐसा वेग है, मतलब सब में वेग है हाँ वेग तो सब जगह रहता है ना उसमें क्या दिक्कत है वेग रहा उत्पन्न करते हैं वेग भी उत्पन्न होता है कोई पेड़ हुआ वेग का मतलब यहाँ अलग, अलग अलग प्रकार के वेग होता है ना मतलब उसमें रोकने का एक सामर्थ्य है न किसी को रोकने का सामर्थ्य है ना वो सामर्थ्य का नाम क्या देंगे आप बताइए उसका कुछ नाम तो दोगे आप मतलब वेग भी अलग अलग प्रकार का होता है ना तो वेग तो वेग है तो वो जो रोक रहा है क्यों रोक रहा है रोकने का सामर्थ्य है ये तो बोलेगा बस उस सामर्थ्य का नाम हमने वेग दिया नाम रखा है ना बस वेग वहां, ना। वहां पर वो अलग प्रकार के वेग है वेग के अलग अलग वेराइटी है प्रकार अलग अलग है ठीक है ना जैसे मैं तीर को ऐसे पकड़ कर खींच रहा हूँ आप तो जाने वाले को वेग बता रहे हो ना या तो खींचने वाले को भी वेग बता रहे है ये अलग प्रकार के है ठीक है ना तो हाँ भी हम हम रहा रहा आ, तो वो जो शक्ति है ना उसी का नाम वेग है आ, वो जो शक्ति जो डाल रहे हैं ना उस शक्ति को आप बल कहो शक्ति कहो उस शक्ति को उस शक्ति को उस बल को यहाँ वेग बताया जा रहा है ना उसमें बल नहीं तो वो रोक ही नहीं सकता रोकने का शक्ति है नहीं तो उसको पार कर देता ना यहाँ यहाँ पर रोकने की शक्ति नहीं इसलिए पार जाता है दीवार में रोकने की शक्ति इसलिए वो रोकता है वो रोकने की शक्ति का तो कोई नाम रखना पड़ेगा ना आपको वो ही यहां पर वेग है चलिए कोई बात नहीं हाँ जी आगे बढ़ते हैं एशाम कर्म समान समानम कर्म खलु समानम कारणम इन तीनों का समान रूप से कारण बनता है कर्म कारणम बहुत तच्छ तेषाम साधर्म्यम तच्छा तेषाम उन तीनों गुणों का यह समान रूप से साध्यर्म है उन तीनों के लिए समान रूप से यह कारण बनता है इसलिए तीनों में साध्यर्म है कर्म ही संयोगम विभागम वेगम जनयति स्पष्ट किया है यहां पर कर्म ही संयोग को विभाग को वेग को उत्पन्न करता है विदारनाय विभागम जनयति कर्मा। क्या जी एक पंक्ति छूट गई की हाँ जी संयोग विभाग खलु अनेक द्रव्यशु भवता कहते हैं संयोग और विभाग जो है अनेक द्रव्यों में होते हैं यथा पटोत्पत्तये तंतुषु संयोगम वस्त्र की उत्पत्ति में तंतु के संयोग तो संयोग जो है बहुत सारे द्रव्यों में रहता है विधारनाय विभागम जनयती कर्म और विधारण के लिए विभाग जो है विभाग विधारण आया विधारण के लिए अलग होने के लिए विभागम जनयति कर्म कर्म जो है विभाग को उत्पन्न करता है परंतु वेगम द्रव्ये जनयती परंतु वेग को एक ही द्रव्य में उत्पन्न करता है तथा यथाशर्य जैसे बांध में वेग को तो एक ही द्रव्य में उत्पन्न करता है कर, वेग तो एक ही द्रव्य में उत्पन्न होता है कर्म जो उत्पन्न करता है वेग को वो एक द्रव्य में उत्पन्न करता है पर संयोग को तो अनेक द्रव्यों में उत्पन्न करता है विवाह भी अनेक द्रव्यों में उत्पन्न करता है ऐसा हाँ जी, जी पहले चर्चा हुई थी तो आप नहीं मान लेते कर्म से वेग उत्पन्न तो मैंने बोला नहीं। ये, ये से तो कर्म उत्पन हो रहा था ये तो कि कर्म से वेग होता ऐसा माना था क्या हाँ जी अगर ऐसा माना है तो मैं अपनी बात को बदल देता हूँ मतलब मैंने ये बोला है कि कर्म से वेग उत्पन्न नहीं होता है अच्छा ठीक है मान लेता हूँ अभी मेरा कोई याद नहीं आ रहा है कि इस तरह का कहा है लेकिन चर्चा चली है बहुत लंबी चढ़ी हाँ होगा तो फिर फिर वेग से फिर वो चलेगा तीर फिर रोगों वाली वहाँ पर जो है अब याद आ रहा है मेरे को वा, नहीं वहाँ पर जो स्थिति है ना वहाँ वो अलग स्थिति इसलिए वहाँ नहीं माना होगा क्रिया से वेग उत्पन्न नहीं वेग से तो कर्म उत्पन्न हो रहे मान ही रहा हूँ मैं लेकिन आपकी वहां जो बात थी ना वहां ये है कि कर्म से वहां वेग उत्पन्न हुआ फिर वो वेग जो उस वेग से फिर बहुत सारे तो वहां मैं नहीं मान रहा था अब, अब, आ, अब मैं नहीं मानूंगा वहां पर नहीं देखिए वेग कर्म से वेग उत्पन्न होता ही है लेकिन उस प्रसंग में कर्म से वेग नहीं उत्पन्न हो रहा है वहां पर वो प्रयत्न से उत्पन्न हुआ वहां पर वहां पर उस स्थिति में जी, जी, चलिए मैं इसकी चर्चा बाद में करता हूँ पहले एक बार इसको पूरा कर लेते हैं हाँ जी मतलब मतलब वेग वेग वेग से ये तो वो बताएंगे मैं तो हाँ ये तो हाँ ठीक है बताऊंगा मैं बताऊंगा मतलब कर्म से वेग उत्पन्न होता है ठीक है ना चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसको तो पूरा कर देते हैं यथाशे जैसे शेर आ, बान में पुनः समानम इति समानम इति शब्दोपादान सूत्र में जो समानम इति जो शब्दोपादान क्योंकि समान रूप में जो शब्द का ग्रहण किया है पूर्व सूत्र सूत्रगत गुण विषय का उभयतात्वम उभयथाव विकल्पम वारय उस विकल्प को हटाने के लिए यहाँ पर सामान्य शब्द को ग्रहण किया है पूर्व शब्द में यानी उबैथा गुना में जो समान शब्द आ रहा था उसको निवारण करने के लिए कह रहे हैं शब्दोपादानम समानी शब्दोपादानम पुनः समानम यानी पूर्व सूत्र में समानम शब्द तो आया नहीं है फिर यहाँ पर समानम शब्द को क्यों ग्रहण किया है तो कहते हैं अनुवृत्ति तो आ ही वहां पर द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्यम कारणम ये अनुवृत्ति तो आ ही रही है फिर भी यहाँ पर समानम शब्द को क्यों ग्रहण किया है तो उसका समाधान कर रहे हैं कि पूर्व सूत्र सूत्रगत गुण विषय का सामान्य उभयतात्व पूर्व सूत्र में जो सामान्य का उभयतात्व को जो सिद्ध किया है उसके निवारण के लिए उभयतात्व के विकल्प को हटाने के लिए यहाँ पर दोबारा ग्रहण किया है अगर यहां दोबारा नहीं ग्रहण करते हैं तो फिर वहां पर समानम आ जाएगा फिर वो उभयता वाली स्थिति हटेगी उस उभयता वाली स्थिति को भी बनाए रखना है इसलिए यहां पर दोबारा समानम का ग्रहण किया है ठीक है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा कर्म कर्म समान रूप से संयोग विभाग और वेग को उत्पन्न करने वाला होता है ठीक है सूत्र हार्थ पूरा हो गया हाँ जी का नहीं, उसको नहीं वे वेग का मतलब है जो बांध आगे हा आगे से आगे जो बांध जा रहा है किस कारण से जा रहा है आगे से आगे बांध हाँ जो गति निरंतर गति हो रही ना क्योंकि कर्म तो क्षणिक है कर्म उत्पन्न व हो जाना चाहिए तो बाण वहीं का वहीं छोड़ते ही वहां आगे बढ़ के गिर जाना चाहिए गिरता नहीं है आगे से आगे जाता ही जा रहा है तो आगे क्यों जा रहा है उसके पीछे वहां पर उस बाण में एक वेग संस्कार को हमने उत्पन्न किया एक ऐसा गुण उत्पन्न किया उस बाण के अंदर जिसमें एक बल आ गया उसमें हाँ जी नहीं वहां पर भी एक सामर्थ्य है वहां पर भी एक रोकने का सामर्थ्य है ना एक बल है रोकने वाला बल उसका नाम भी वेग है ऐसा है यह कहना चाह रहे हैं अलग अलग वेग हैं, रोकने वाला वेग है आगे बढ़ाने वाला भी वेग है ऐसा नीचे गिराने वाला भी वेग है ऊपर ले जाने वाला भी वेग है वेग अलग अलग प्रकार के होते हैं ना जहां जहां कर्म हो रहे हैं ना वहां अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं एक ऊपर ले जाने वाला है वेग एक नीचे लाने वाला वेग है ठीक है ना एक आगे बढ़ाने वाला वेग है एक रोकने वाला वेग है ऐसा तो हाँ ठीक है लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते बिल्कुल लगा सकते हैं आप आकुंचन कर रहे हैं वहां पर भी वेग है हाँ, प्रसारण कर रहे हैं, वहां पर भी वेग है ठीक है ना उत्क्षेपण कर रहे हैं, वहां पर भी वेग है अवक्षेपन कर रहे हैं वहां भी वेग है और गति हो रही है वहां पर भी वेग है तो जहां भी कर्म है तो समझ लेना वहां वेग जरूर रहता है ठीक है हाँ जी समय देखते हम एक बार अच्छा वहां पैंतीस अड़ अड़तीस हो गया ठीक है ठीक है फिर कल बात कर लेंगे अभी समय हो रहा है क्या हुआ आ, मतलब यानी कर्म जो है तीनों को उत्पन्न करता है तो आपका प्रश्न है कि कर्म वेग को कहां उत्पन्न करता है यही तो प्रश्न है ना जी नहीं, वो चर्चा आप मेरे को याद आ गई ना वो चर्चा मैं नहीं मान रहा था वहाँ पर नहीं मान रहा था पर क्यों नहीं मान रहा हूँ इसके बारे में कल चर्चा करते हैं अगर वो बात आपकी सिद्ध होता है तो मैं मान लूंगा मेरे को आपत्ति नहीं है जी, हाँ जी।, जी जो से होता है, जी। तो उसमें आपके पक्ष में संयोग कोई चला तो उसके बीच में अनेक विभाग संयोग हुए तो उसमें आपके पक्ष में वो संयोग किससे हो कौन से तो मतलब जो जो बीच में संयोग हो रहे हैं मतलब कर्म तो क्षणिक है हाँ। तो कर्म क्षणिक है तो उसमें विभाग संयोग विभाग संयोग होते जा रहे हैं जो बीच में चुकी तो खाली है मतलब जो प्रश्न आपने मेरे लिए छोड़ा था वो ही प्रश्न तो आपके भी भी जाएगा वही दोष कि जो बीच बीच में जो हर क्षण में जो कर्म से जो संयोग और विभाग उत्पन्न हो रहे थे तो वो विभाग जो बीच में हो रहा है वो जो संयोग तो आकाश है ना वहाँ पर तो आकाश है वहाँ पर हमारे पक्ष में तो द्रव्य है तो, तो वही उत्तर तो दे रहे थे आकाश वाला आप मान ही रहे नहीं आपके पक्ष में क्यूँकी वहाँ पर आपके पक्ष में दूसरी बात थी ना प्रश्न यही था कि जो संयोग हो रहा है मैंने कहा था इसलिए मैंने बताया उसके पीछे हेतु, हेतु है ना की भाई वो कर्म कब समाप्त क्योंकि यह, यहाँ अगर कर्म हुआ है यहाँ समाप्त तो हो रहा है तो उसकी आपको अवधि बताना पड़ेगा कितनी अवधि है कर्म के रहने की कोई अवधि तो तुरंत यहां पर हो सकता है कोई यहां पर हो सकता है कोई यहां पर हो सकता है ठीक है ना तो जब यहां पर अवधि होगी उस स्थिति में इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी देर तक कर्म रह रहा है तो उसकी कोई आपकी परिभाषा नहीं बनेगी कि कर्म जो इतनी देर तक रहने वाली है आप निश्चित परिभाषा नहीं बता सकते हैं नहीं तो वेग तो अलग चीज है वेग को क्यों जोड़ रहे हैं यहां पर वेग तो अलग अनेक कर्मों को उत्पन्न करता जा रहा है वेग वेग अगर आप लाएंगे तो अपने आप क्षणिक सिद्ध हो रहा है वहाँ पर थी थी विरोध नहीं अब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप कर्म को आप कर्म के समाप्ति में आपको दूसरा कारण आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि कर्म जो है क्षणिक स्वभाव वाला होने से नष्ट हो रहा है ये बात सिद्ध हो रहा है इससे बताया था उसका क्षण हेतु तो लेकिन संयोग तो उस उस मतलब हेतु बन रहा है कर्म के नष्ट होने में इस कारण से वो क्षणिकत्व है क्षणिकत्व है आप कह रहे थे क्षणिकत्व हेतु से कर्म नष्ट हो रहा है तो इसमें भेजता और बहुत तो सारी क्यों क्योंकि वेग वेग इसलिए आ रहा है ना वहां पर आपके पक्ष में यह सिद्ध नहीं करता क्योंकि वो वेग को इसलिए आप ला रहे हैं क्योंकि ये क्षणिक है कर्म अपने आप में इसका स्वभाव क्षणिक होने कारण से अलग अलग कर्मों को करने के लिए वेग आ रहा है ठीक है ना तो इसलिए वहां पर वो जो वेग अनेक कर्मों को उत्पन्न करने वाला है क्यों उत्पन्न करना चाह रहा है वह वेग क्योंकि कर्म अपने आप में क्षणिक होने के कारण से अनेक कर्मों को उत्पन्न कर रहा है नहीं तो वेग की आवश्यकता नहीं है फिर तो ये कर्म अगले कर्म को उत्पन्न करके अगले अगले को उत्पन्न करता जाएगा पर कर्म अगले कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता वो क्षणिक है उसका स्वाभाविक ही क्षणिक होने से वो अगले कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए आपको वेग को लाना पड़े पड़ा फिर वो वेग जो है नए नए कर्मों को उत्पन्न करता जा रहा है ऐसा मतलब वेग कर्म उत्पन्न किया है वो समाप्त हो गया फिर अगले कर्म को उत्पन्न करता है वेग इसलिए वह बराबर रहता है कि वो कर्म समाप्त होते ही अगले कर्म को उत्पन्न करना है उसका स्वभाव है बस तो जब मान रहे हैं तो फिर वहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि कर्म को कोई दूसरा समाप्त कर रहा है दूसरा समाप्त कर रहा है ऐसा मानते ही फिर वो ये मानना पड़ेगा कब समाप्त करेगा अगर बीच में अगर कोई द्रव्य नहीं है तो यही दो जैसा कि आप भी अपने उत्तर में आपको भी तो देना पड़ेगा कि बीच तो में कौन सा द्रव्य है जिसके कारण हाँ क्योंकि हमारे को द्रव्य हो या ना हमारे कोई आपत्ति नहीं, नहीं है ना अच्छा अगर आप ये द्रव्य ना हो तो आपत्ति नहीं है क्यूँकी संयोग तो द्रव्य के साथ ही होगा बिना हाँ तो द्रव्य के साथ हो रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको मानना पड़ेगा नहीं द्रव्य को हम मानते हुए भी क्योंकि हमको हम जो मान रहे है ना कर्म क्षणिक स्वभाव वाला होने से नष्ट हो रहा है कर्म क्षणिक स्वभाव वाला होने से नष्ट हो रहा है उसका केवल यह है कि अगले के साथ संयोग हुआ तो कर्म अपने आप नष्ट हो जाए क्यों नहीं नष्ट हो रहा है क्योंकि संयोग वो, होने के बाद भी वो रह सकता है पर नहीं रह सकता है क्यों नहीं रह सकता उसका स्वभाव ना नष्ट होना उसका स्वभाव है क्षणिक स्वभाव उसका होने कारण से वो नष्ट हो रहा है ये हम कहना चाह रहे क्योंकि संयोग करके रह सकता है ना क्यों नहीं रह रहा है संयोग करके वो नष्ट हो जाता है क्योंकि उसका प्रतिघाती द्रव्य वहाँ पर आकाश रहता है और उस वो जो संयोग है और जो प्रतिघाती द्रव्य जो आकाश के साथ जो संयोग हुआ है उसके कारण कर्म नष्ट हो जाता है जैसे कि आ, आ, जैसे भी शब्द में होता है कि समाप्त हो जाता है अंतिम तो तो से वाला शब्द, वाले शब्द को मत लाइएगा पहले वाला शब्द को ले लीजिएगा जो शब्द है वो शब्द जो नष्ट हो रहा है वो शब्द के नष्ट होने के पीछे क्यों नष्ट हो रहा है प्रतिघाती द्रव्य के साथ शब्द नहीं वहाँ प्रतिघाती द्रव्य अगर नहीं है तो भी यहाँ तो पर अगर आप आकाश मान रहे हैं तो वो तो द्रव्य है ना वो तो रोक नहीं रहा है वो आकाश तो रोक नहीं रहा है शब्द को वो रोकने वाला है नहीं है शब्द को फिर भी इसलिए तो शब्द आगे से आगे बढ़ रहा है, जी, बढ़ रहा है वो तो क्योंकि देखिये पाए चलो लेकिन जहाँ तो तो रुक रहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है, है। वहाँ जो प्रतिघाती द्रव्य है वो अलग प्रकार का प्रतिगाती द्रव्य है यहाँ पर जो शब्द जाता जा रहा है वहाँ पर वायु तो यहाँ पर भी था ठीक है ना वायु यहाँ पर भी था फिर भी यहाँ शब्द जा रहा है वहाँ पर लेकिन ना वो जो वेग है वेग कम होता गया कम होता गया कम होता गया तो अंतिम जब जो शब्द है अब वो शब्द उस प्रतिगाती द्रव्य के साथ टकरा गया, समाप्त हो गया इधर वेग भी समाप्त हो गया और वो शब्द भी समाप्त हो गया उस प्रतिगाती द्रव्य यहां प्रतिगाती द्रव्य होता हुआ भी यहां रोक नहीं रहा है उसको ठीक है ना अगला अगले शब्द उत्पन्न करता जा रहा है क्योंकि शब्द भी क्षणिक है इसलिए वो शब्द उत्पन्न होता अगले उत्पन्न करके नष्ट हो जाता बस उसका काम इतना ही है वो स्वयं उसका स्वाभाविक क्षणिक होने से नष्ट हो रहा है ऐसे ही कर्म का स्वाभाविक क्षणिक होने से वो नष्ट हो रहा है इसलिए वो वेग जो है अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता जा रहा है ऐसा है चलिए इसको फिर बाद में विचार करते हैं समय हो गए आप क्या कहना चाहते हैं वो तो ठीक है कोई बात नहीं मतलब जैसा भी समाप्त हो रहा है नष्ट तो हो रहा है जी वो ठीक है स्वभाव नहीं मान लो मतलब नष्ट तो हो रहा है ना अगले शब्द को उत्पन्न करके पहले वाले शब्द नष्ट होता है यानी अगला वाला शब्द पहले वाले शब्द को नष्ट कर देता है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं वहां पर यही आया है हाँ जी पर यहाँ ऐसा नहीं है यहां तो खुद उसका स्वभाविक क्षणिक है यही बात यहाँ पर कहे और क्षणिक स्वभाव वाला होने से नष्ट होता है खैर और विचार कर लेना ओंकार ओम, ओम।, ओम।, ओम।, ओम।, ओम। सबको प्रणाम